मनुष्य का जो धर्म है जो के रूप से सृष्टि में प्रकट हुआ हम लोग उसी को सनातन धर्म करें सनातन का मतलब होता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं ये हमारे जो अंतरात्मा के प्रश्नों से उत्पन्न हुआ है हमारे जिज्ञासाओं से उत्पन्न हुआ हमारे स्वयं की खोज से उत्पन्न जब हम खोजना चाह रहा कि मैं कौन हूं, इस संसार में वैसा क्यों हूं, जैसा हूं, या सुख दुख क्यों है क्या हुए हैं क्या, क्या दिला रहे हैं इन सबकी खोज से जो प्रकृतिक रूप से धर्म उत्पन्न हुआ धर्म क्या है ये एक दिशा निर्देश है कि हमारे जीवन को हम कैसे चाहिए क्योंकि इस जीवन में हम एक व्यवस्था में धीरे धीरे बनते चले हम जानते थे कि एक समय था जब बल ही सब कुछ बलशाली का सब कुछ आज हम उसको जंगल राज बोलते जहां आज भी जंगल में मात्र का साम्राज्य लेकिन हमारे यहाँ हमने एक सिविलाइजेशन एक व्यवस्था उसको उत्पन्न किया और उस व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को जीने लगे इसी के साथ हमारे नैसर्गिक दिशा निर्देश जिनको हमने धर्म कहा वो विकसित होते चले जो सरल थे सरल के थे चिंतनशील ऋषि हुए उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आदतों को शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध किया वो लिपि शास्त्रों में यही बात है सर्वकाली प्रासंगिक है क्योंकि समाज की व्यवस्थाएं बदल सकती है। हैं हमारी आवश्यकताएं हमारे विचार बदल सकते हैं पर जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है वो कभी बदलती वो समय से परे होती है वही नैसर्गिक धर्म का विकास है जब वो नैसर्गिक धर्म की हम बात करते हैं तो ये आध्यात्म के अत्यंत करीब है आध्यात्म और धर्म में लकीर है जो दोनों को अलग करती है धर्म में अधर्मी होता है धर्म में विधर्मी होता है दूसरे धर्म का विधर्मी कहलाता है कहला धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला अध्यर्मी कहलाता है कहला। लेकिन अध्यात्म में ऐसा कुछ अध्यात्म के कोई नहीं कोई विलोम नहीं है क्योंकि ये आपकी अपनी चेतना से सर्वाधिक करीब हृदय से वो दिशा निर्देश है जिसके अंतर्गत अगर समाज चलता है तो एक अत्यधिक सुखी और व्यवस्थित समाज की रचना होती है अध्यात्म किसी विशिष्ट परिस्थिति विशिष्ट धर्म विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट देश के लिए नहीं ये सार्वभौम है यूनिवर्सल है धर्म के साथ में कुछ सीमाएँ जो भी चलें सनातन धर्म सर्वाधिक निशृत विशाल नैसर्गिक था लेकिन जब कोई विद्रोह करता है तो वो अपना एक अलग दायरा बना लेता है अलग अलग देशों में अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में उत्पन्न होने वाले धर्मों को लोगों ने अपने अहंकार का कारण बनाया और उसके साथ में धर्मों के बीच में बंटवारे प्रतिस्पर्धा लड़ाई सब कुछ शुरू हुई धर्म के साथ ही है सीमा सदा बनी रही धीरे धीरे विश्व कई हिस्सों में बंट गया जहाँ हर व्यक्ति ये जानता था कि मेरा ही धर्म सर्वोच्च मेरी मान्यताएँ ही सर्वाधिक उत्कृष्ट अन्य लोगों को ये मानने की परंपरा से हो ऐसे में संसार में जो कोलाहल जो बेतरतीबी, जो दुख का साम्राज्य उसके बीच में सबको जरूरत महसूस हुई कि हम कहीं पुनः अपने उस नैसर्गिक स्थिति को खोजें जो दिशा निर्देश जो जीवन जीने की कला सबके लिए प्रासंगिक सब देशों के लिए सब भौगोलिक परिस्थितियों के लिए हर उम्र के लिए हर मन मस्तिष्क के हर मान्यता वाले मनुष्य के लिए वो है। ऐसी ही हो चुके दुनिया भर में भिन्न भिन्न प्रयोग हो भिन्न भिन्न संतों में अपने अपने विचार रखें और हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ भिन्नताएं है, असीम हैं प्रतिस्पर्धा इतनी है कि मनुष्य का जीवन उसकी कीमत छोटी हो गई ऐसी स्थिति में हमारी आवश्यकता है हमारे कर्तव्यों के प्रति हमारी सुदृढ़ कमिटमेंट हो प्रतिबद्धता हो स्पष्ट दिशा निर्देश हों हमारे बाहरी कर्तव्यों और आंतरिक दृष्टि में एक तालमेल हो और उसी खोज में धीरे धीरे कई सुविधाएँ विकसित हैं जो सबके लिए सभी देशों के मनुष्यों के लिए बराबरी से कारगर थी यहाँ हम इस संस्थान में अन्वेषण करते हैं त्रिप दर्शन का यह काश्मीर दर्शन का ये काश्मीर दर्शन न केवल आध्यात्म की जड़ से जुड़ा है और इसकी एक विशेषता है कि ये किसी भी स्तर के इंसान के लिए चाहे वो अपराधी हो चाहे वो दुराचारी हो आज वो कहा खड़ा है इस सब के बाद भी उसके लिए एक स्पष्ट रास्ता है जिस रास्ते से अपने आप उद्धार कर इसलिए इसमें अलग अलग मोबाइल है आपकी अपनी मानसिकता आपकी अपनी उपस्थिति मान्यता है भौगोलिक स्थिति का अनुकूल धारणा है उन सबको साथ में लेकर केंद्रीय बात आपके आत्मा का परमेश्वरी ईश्वरीय आत्मा तक उत्थान करना आपके हृदय में बहुत सारे संशय होते हैं बहुत सारी मन में दुविधाएं होती हैं इतने प्रश्न होते हैं जिनके कोई स्पष्ट उत्तर नहीं पाती हर परिस्थिति हमारे एक निरंतरता से जुड़ी है क्योंकि कभी कभी हमको परमेश्वर की व्यवस्था में अन्याय प्रतीत होता है, कि हमारे साथ अन्याय हुआ जीवन में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ लेकिन ये भावना या ये संशय मात्र इसलिए होता है कि हम इस विशाल विश्व के विकसित समीकरण को अधूरा देख पाते इस समीकरण को अगर हम पूरा देख पाते तो निश्चित हर समीकरण संतुलित है हम अपने सृष्टि के निर्माता स्वयं हैं हमारी सृष्टि हमारी अपनी सृष्टि है जिसे किसी और में नहीं वरन हमने स्वयं निर्मित किया तो हमारी सृष्टि में हम प्रसन्नता से सारे कर्तव्य मुहादुर हुए अपना आंतरिक विकास कर सकते आध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाहर से आपको किसी भी तरह के बदलाव के बगैर बिना कुछ छोड़े बिना कुछ पकड़े बिना किसी विशिष्ट कपड़े पहने बिना किसी विशिष्ट संस्कार को अपनाए बिना किसी विशिष्ट विधि को अपनाए आप अपना आंतरिक कल्याण कर सकते और समस्त सृष्टि भर के ऋषि इस बात से सहमत है कि जो हमारे बाहरी क्रियाकलाप इस हेतु हम करते हैं जीवन को जीने लायक बनाने के लिए अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वे सारे क्रियाकलाप प्रारंभिक स्तर में आवश्यक है लेकिन हम लोग एक दुश्चक्र में फंस जाते हैं हम उसको स्वीकार तो लेते हैं छोड़ नहीं पाते हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते परमेश्वर के स्वरूप को खोजने जब निकलते हैं तो बचपन में कुछ अवधारणाएं हमें अपने पारिवारिक संस्कारों के अनुकूल बता दी जाती कि परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है हम उस रूप के बाहर जाने की ना तो हिम्मत करते हैं न हमें इसकी इच्छा जागृत होती है और यही कारण होता है कि हमारी सहिष्णुता भी कम हो जाती है और हमारी भीतरी जो दुनिया है हमारे भीतर की जो दुनिया है अंतकरण की दुनिया है वो दूषित हो जाती है परमेश्वर निश्चित रूप से किसी भी रूप से परे। है वरण ये कह सकते हैं कि समस्त रूपों में मात्र परमेश्वर है गुरु कहते थे कौन सा रूप है जिसमें तुमको ईश्वर के दर्शन नहीं होते ऐसा कोई सा रूप है ही नहीं जिसमें परमेश्वर के दर्शन नहीं होते शिव दर्शन कहता है चैतन्य महात्मा सृष्टि चेतना विश्व चेतना जिसके द्वारा हलचल होनी है जिसके द्वारा चिड़िया चहक रही है जिसके द्वारा झरने बह रहे हैं जिसके द्वारा नदियाँ रही है जिसके द्वारा सूरज उग रहा है जिसके द्वारा चंद्रमा अपनी कलाएं बदल है जिसके द्वारा मनुष्य जन्म लेता है जिसे वृद्ध होता है जिससे मृत्यु को प्राप्त होता है पुनर्जन्म होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है ये जो कुछ कंचन हो रही है ये स्पंदन है एक नृत्य है और ये यही नृत्य करने वाली आत्माएँ शिव दर्शन से कहता है नृत्य नर्तक आत्मा हमने शिव तू करना पड़ा था नर्तक आत्मा ये समस्त नृत्य वो आत्मा का नृत्य चेतना और वो चैतन्य ही जा सकता हम कह सकते हैं कि इस का कारण लगड़ी है लकड़ी का कारण पेड़ है पेड़ का कारण है ये संसार में हमको का कारण दिखाई देता है हमको जो दिख सकते हमारे इंद्रियों से हमको जो समझ में आते हैं वो कारण है कारण है सचबुच में लकड़ी से कोई कुर्सी नहीं लगती ना होता है न कोई मिट्टी से मकान बनता है न मिट्टी से घंट बनता है यही कारण है कि हम दुष्चक्र में फस जाते हैं कि बीज पहले आया है या वृक्ष क्योंकि हम समझते हैं वृक्ष से बीज आया है बीज से वृक्ष आया तो, तो पहले क्यों आया इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि वृक्ष भी परमेश्वर से आया है चैतन्य से आया है बीज भी चैतन्य से आया है और इनका जो रिश्ता दिखाई देता है वो हमारा ब्रह्म है इनके बीच में जो सारे रिश्ता दिखाई देते हैं हमको संसार के सारे रिश्ते दिखाई देते हैं वो ब्रह्म है क्योंकि वो रिश्ते सीमा परक है अन्यथा हम सब में कोई भेद नहीं है हमारे बीच में अभेद का रिश्ता है आप में मुझ में, परमेश्वर में कोई भेद नहीं समस्त अभेद का रिश्ता है सबके बीच में एकता है यूनिटी जैसे एक समुद्र से आप दस बोतलों में जल भर लो तो दसों बोतलों के बीच में कोई भेद नहीं है लेकिन हमको संसार में ऐसा ही दिखाई देता है दृष्ट दिखाई देते हैं आध्यात्म कभी नहीं कहता कि रिश्तों की कदर मत करो वरन वो तो आपको उन रिश्तों में सम्मान करना उन रिश्तों की कदर करना सबको कुछ सिखाता लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि का विकास करता है जब हम अंतर्दृष्टि से जानते हैं कि सृष्टि में न केवल वर कुछ वरन सब कुछ मेरा ही अपना हिस्सा है हम कुछ को तो, तो समझते हैं कि ये मेरा बेटा है ये मेरा पिता है मेरा मकान है मेरा ज्ञान है मेरी जायदाद है मेरा तो समझते हैं लेकिन हम मेरा ही नहीं सब कुछ मेरा है सब कुछ इस सृष्टि में अभिन्न रूप से मुझसे जुड़ा है ये भावना व्यवहारिक नहीं है ये दृष्टिकोण है व्यवहारिकता और दृष्टिकोण में बेहद अंतर हमारा दर्शन हमको दृष्टिकोण देता है और व्यवहारिकता में बेहद व्यवहारिक बनाता है क्योंकि व्यवहार में तो हमको अगर सब कुछ अभिन्न है तो भी खाना ही खाएंगे मिट्टी तो नहीं खाएंगे गाय के थन से दूध निकलेगा पूछ से तो दूध नहीं निकलेगा अभिन्नता का मतलब ये नहीं है कि व्यावहारिकता को हम तात्पर्य रहते हैं व्यवहारिकता अपने स्थान पर है और ज्ञान अपने स्थान और ज्ञान हमारा आंतरिक विकास होता है जिससे हमको इस जीवन से सरोकार है इस जीवन की उन्नति से हमारे समीकरणों को सुधारने के लिए हमें आंतरिक वातावरण को ही सुधारना हमारे आंतरिक वातावरण से ही हमारे समीकरण सुधरते क्रियाकलापो से समीकरण न तो सुधरते हैं न बिगड़ते हैं आप एक ही काम उस भावना से कर सकते हो जब वो पाप की श्रेणी में आ जाए एक ही काम को तब कर सकते हो जब वो पुण्य की श्रेणी में आ जाए वही काम एक ही काम पाप हो सकता है एक ही काम पुण्य हो सकता है आप कहेंगे कैसे लेकिन ये निश्चित ऐसा ही है कि पाप और पुण्य दोनों हमारे एक ही कर्म के दो हिस्से हैं दो तो पहलू लेकिन बीच का रास्ता जो हमारी ज्ञान पर आधारित है वो बीच का रास्ता प्रेम का रास्ता और प्रेम वही कर सकता है जो इस सृष्टि की सार्वभौमता को समझता है जो सृष्टि की यूनिवर्सलिटी को समझता है जो जानता है कि इस सृष्टि में सब कुछ अभिन्न है हम वैसे ही हैं एक ही पेड़ के अलग अलग वर्ण की तरह हम आपस में जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से अभिन्न प्रेमता का प्रेम कर सकता है लेकिन इस प्रेम के बावजूद हमारी व्यवहारिकता हमें कभी भी संसारिक व्यवहार से अलग नहीं करती बाहर व्यवहार हम बड़े सुंदर तरीके से कर सकते हैं बाहर व्यवहार को हम समाज के मान्य सिद्धांतों के और मान्यताओं के अनुकूल कर सकते हैं हम जिस परिवार में उत्पन्न हुए हैं उनकी मान्यताओं संस्कारओं का सम्मान कर सकते हैं हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म के अनुसार पूजा पाठ व्यवहार तीर्थ सब कर सकते हैं लेकिन इन सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण उन्नत हो जाता परिपक्व हो जाता है तब हम हमारी आंतरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं परमेश्वर के निर्विकार स्वरूप के लिए हमारे हृदय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदारी निभाते हुए कलुष्टता नहीं आती हम कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते वक्त हृदय में बेहद कटुता भर देते हमारा हृदय कड़वाहट से क्रोध से भर जाता है हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने व्यक्ति बैठा है जिसके प्रति हमारे हृदय में करवाहट है वो भी शिव है क्योंकि सबको शिव है वो भी शिव उसमें जो हमको अवांचितता दिखाई देती है वो तो हमारे कर्मों का प्रति विभर है क्योंकि शिव वो लेके आता है जो हमने बुलाया हमको एक अवांछित व्यक्ति का सामना जब करना पड़ता है तो उसमें अवांछित व्यक्ति और अवांचित दो चीजें दिखाई देती एक तो व्यक्ति जो हमें वो प्रतीत नहीं होता वो तो शिव और उसमें जो अवांछित है या हमको उसके वो गुण जो पसंद नहीं है वो हमारे अपने कर्मों का समस्त सृष्टि में हम अपने कर्मों को देखते और इसलिए कहते हैं कि हमारे सृष्टि के हम निर्माता हैं हम चारों तो देखते कुछ तो हमको बड़ा प्रिय प्रिय दिखाई देता है कुछ अप्रिय अप्रिय दिखाई देता है और वो समस्त प्रियता और अप्रियता हमारे अपने ही जाए हमने ही पैदा किए ये बाहर से नहीं आता हमको कभी-कभी किसी पर पहनकर गुस्सा आता है किसी पर पहनकर आता है लाड़ दोनों स्थितियां गुस्सा भी करना है लाड़ भी करना है लेकिन दोनों स्थितियों में हमारा अंतर हमारा आंतरिक वातावरण अगर एक जैसा रह सके दोनों अंदर से हम अभिन्न बना रहे स्पष्ट तरह हम अपने आप हाँ को तो सकते कि हमें कितनी आध्यात्मिक तबीयें थी इन दोनों अवसरों पर हृदय में कोई भी मलाल नहीं आता और स्थिरता बनी होती इन सबको जानकर भी हम एक दिन में अपने व्यवहार में नहीं ला पाते इसलिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है आज विश्व में शेय दर्शन अद्वैत जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं त्रिपदर्शन काश्मी शिव दर्शन की चर्चा करते हैं इसकी मान्यता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही आज के विश्व की आवश्यकता है इस प्रकार की मान्यताओं का प्रसार प्रचार क्योंकि हम दिशा भ्रमित लोगों में कम से कम उन लोगों को जरूर दिशा दे सकते हैं जो दिशा दर्शन लेना चाहते आप किसी को जबरदस्ती दिशा नहीं दिखा सकते जबरदस्ती किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकते लेकिन जो दिशा दर्शन लेना चाहता है दि भ्रमित उसे अभी अपने कर्तव्यों और अधिकारों और सहयोगों का कहीं समाधान प्राप्त नहीं होता कम से कम हम उनकी सहायता कर सकते सबसे पहले हम अपने स्वयं की सहायता कर सकते हैं बाद में हम अपने आसपास के वातावरण में जो भी है उन सबकी सहायता कर सकते उद्देश्यों को लेकर एक छोटा सा प्रयास क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़े परिणाम दे सकते अगर हम सोचें कि सीधे से देखो तो बड़े तो बड़ा परिणाम होगा तो ऐसा कुछ भी संभव होगा बड़े पेड़ के लिए भी छोटा सा बीज ही आपको बोना पड़ेगा बरदन का पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही तो पैदा हो यही हम सब विज्ञान भी कहता है कि हम एंडह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें यानी हम स्वयं अपनी उन्नति के बारे में जिम्मेदारी लें समाज अपने आप हाँ उन्नत हो जाए गांधी जी भी कहते थे कि बी चेंज यू टू सी जो संसार में परिणाम तुम देखना चाहते हो जैसा संसार तुम देखना चाहते हो जो परिवर्तन संसार में तुम चाहते हो वैसा मात्र खुद में करो। क्योंकि सारे संसार को हम नहीं बदल सकते लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम अपने आप को बदल सकते अपने आप को बदलने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है और अगर कोई दिशा निर्देश चाहता है तो उसे उस आधार पर दिशा निर्देश दिया गया सकता एक समय था जब अद्वैत शिव दर्शन करीब करीब विलुप्त होने ही कर रहा आज से करीब सौ बरस पहले संस्कृत के श्लोकों के बंडलों में, में पदा हुआ दर्शन था जो दूल रहा था इसके बहुत सारे ग्रंथ ने नष्ट कर दिए थे और बचे बुचे ग्रंथों को किसी ने हाथ लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझे क्योंकि मूलभूत जीने की संघर्ष में ही सबका जीवन खत्म हो जाए क्योंकि बीच में हमारे देश का एक ऐसा अवांछित समय आया था जो विदेशियों ने हम पर बुलाने की जंग ऐसी परिस्थिति में हमारा जो सर्वाइवल जो जीवटता जीवन जीवित रहने की फिक्र उसी में जीवन का अधिकांश और जीवन की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो जाए लेकिन लोग कहते हैं कि समय के साथ परमेश्वर अवतार लेते भगवान का अवतार सुदर्शन चक्र लेके नहीं होता परमेश्वर के अवतार अवतार की तरह दिखाई नहीं देते श्री कृष्ण भगवान अगर अवतार के तरफ दिखाई देते तो गौरव में भक्त थे वो भी भगवान के चरणों में चले जाते वक्त पर कभी भी समसामयिक समय कोई अवतार दिखाई देता जब वो बीत जाता है चला जाता तब हमको उसकी मान्यता समझ में आती ऐसे ही लक्ष्मण जो महाराज हुए थे उन्होंने धूल खाते हुए उन संस्कृत के को बाहर निकाला उनका तत्वार्थ, शब्दार्थ उसका गुणार्थ सब लोगों के सामने रखा हिंदी में रखा अंग्रेजी में विश्व के पटल पर उन्होंने इस की परंपरा को करा। आज ये स्थिति है कि भिन्न भिन्न भिन विश्वविद्यालयों में अब धीरे धीरे इसकी पढ़ाई होने लगा इसके प्रति जागरूकता अत्यधिक बढ़ती जा रही अभी कल ही जानकारी मिली कि डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो शायद हमारे मध्य प्रदेश की ही है निवासी हैं सर्गो खर्ण के निवासी हैं उन्होंने इस धर्म की पढ़ाई के लिए शिव धर्म को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ने, ने अठावन लाख का एक पैकेज लगा ताकि इस पर रिसर्च किए जा सके इस पर शोध किया जा सके अभी यहाँ आश्रम में किसी माँ दुबई से अभिनव खड़े आए जिनकी उम्र मात्र बयालीस बरस थी और मात्र छोटी सी उम्र में हृदय नहीं के प्रबल भावना थी इस अद्वैत शिव को संरक्षित करना और इसको प्रचार अगर युवा जन इस कार्य को हाथ में लेते हैं तो ये कार्य इसलिए आसान हो जाता है उनके पास है एक ऐसा धन है जो किसी के पास है और वो धन है उनकी उम्र का धन उनके पास जो शेष जीवन, जीवन है वही धन है मनुष्य का जो तो शेष जीवन है उसमें जीवन तो सबके पास है लेकिन जो शेष जीवन की संभावना है युवा के ने इसी के वो इसी साथ शपथ लेकर गया शिव दर्शन को रक्षा करो का और वो फैलाऊंगा लोगों की उनकी जागरूक ऐसे प्रयासों को अवश्य सफल करता है अगर उसके पीछे हमारी भावना कल्याण की होती है प्रेम की पुनः उन सब को धन्यवाद देता हूँ जो इस आश्रम में आते हैं और उसी से मुझे भी उत्साह मिलता है सबसे चर्चा कर सकते साथ ही में धन्यवाद करता हूँ पुनः पुनः उन लोग आश्रम को साफ स्वच्छ बनाए रखते हैं इसकी व्यवस्था बनाए रखते हैं न पथ में पर्दे के पीछे रह कर भी इस कार्य में योगदान है आप सबको शांतिपूर्वक सुनने के लिए और यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ के होने वाले कार्यक्रमों में देवाते हैं, ये शुभेच्छा है आप जब चाहे आए इसे अपना दूसरा घर समझें यहाँ आप आने के लिए सदा सतर्क किसी तरह की औपचारिकता से परे किसी तरह की सदस्यता से दूर किसी तरह के सपोर्ट के विषय के परिणाम से दूर किसी तरह के धर्मों की सीमाओं से परे हमारा आश्रम सबके लिए सदैव खुला यहाँ छोटी सी लाइब्रेरी है जिसको वाचनालय कह सकते हैं आप जब चाहें वाचनालय का उपयोग कर सकते हैं यहाँ बैठ सकते हैं पढ़ सकते हैं एक लाइट पंखा टेबल कुर्चे को ले जाएगा जिससे कम से कम यहाँ पर आप शांति कुछ लोगों ने प्रयास किया भी लेकिन पढ़ने की परंपरा हमारे मोबाइल और इंटरनेट ने समाप्त कर बहुत तो कम लोग बचे हैं जो आज भी साहित्य पढ़ना चाहते हैं कभी तो भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके हृदय में अब भी आगे भी कभी तो भी इस प्रकार की कोई बेइचक आप चाबी मान सकते हैं और किसी भी समय खाश मार कर अपना समय इसमें शांति से व्यतीत कर।, कर सकते हैं आत्मचिंतन कर सकते हैं स्वाध्याय कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं आप जो जाए कर सकते हैं यहां का वातावरण परमेश्वर के कृपा से अत्यधिक पवित्र शांत बना हुआ है यहां पर आकर आप पढ़ेंगे ध्यान करेंगे आपका मन निश्चित रूप से परमेश्वर के कृपा से इस पर काम में लगेगा और किसी दिन ईश्वर के कल्याण का शक्ति बात आपको आवश्यक होगा जब हृदय से अंतर ज्ञान की धारा पहने है, क्योंकि ज्ञान बाहर से कितना भी ज्ञान दिया जाए उसका उद्देश्य उस अंतर ज्ञान को जागृत करना ही है जो बाहर से ज्ञान मिलता है वो किताबों से पढ़ा जा सकता है सुना जा सकता है लेकिन अंतर ज्ञान का झरना जब तक नहीं पड़ता जब तक हमारे ध्यान की सभ्यता पहन नहीं निकलती तब तक इस जीवन का आनंद अधूरा है, जीवन की सार्थकता जीवन का आनंद और इस जीवन को जीने का ऐसा तरीका जहां हम इस सृष्टि के स्वामी की तरह जी शारीरिक रूप से आपको कोई बंधन में बांध सकता है सीमाएं लाद सकता है लेकिन आपके अंतस अंतस पर का नहीं है आपके के आप बादशाह हैं और इस बाहत को जीवंत कर सकते वहां पर किसी और का राज नहीं चलता तो आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद के साथ मैं अपने बात आज समाप्त करता हूँ और आप सब से विनती है कि आप अपने स्थान पर ही बैठ रहे हैं क्योंकि प्रसाद के रूप में जो छोटा सा सम्मान आप सब का जो करने का इच्छा है उसके लिए आप अपने कृपया स्थान पर ही बैठ रहे हैं और कुछ मिनटों के बाद ही हम ये सब कर लेंगे आदरणीय जो जैसे उम्मीद करता हूँ कि आप आपका सबका धन्यवाद करें और कार्यक्रम का समाधान आज के कार्यक्रम में उपस्थित आध्यात्मिक और देश में और विदेश में भी है तो चर्चा जोशी के पास के है। और की की है वो और वो आजकल प्रयाग विश्वविद्यालय में डॉक्टर हैं उनको बनाया जो ना दर्शन है उसके बारे में के उन्होंने से, किसी माध्यम से यह जानकारी पूरी ली डॉक्टर साहब का नंबर भी लिया और निश्चित ही वो हमारे बीच में उपस्थित होंगी क्योंकि उनको भारत में यहाँ के अलावा शायद ही जानकारी जो डॉक्टर के पास है तो मैं नगर की तरफ से सभी के तरफ से जी का आभारी हूँ आप सभी का भी और कोई चीज़ है ना हाँ सी जहाँ बैठे वहीं पे पर